का शुभकामनाएं विरोधकृत नाम संबंध कल से प्रारंभ हो गया ब्रह्मसूत्र शंग्रह भाष्य में अध्यास भाष्य आरंभ हुआ था जो लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है उसको प्राप्त कराना उद्देश्य है किंतु जिसके रहने से वो प्राप्त नहीं होता है उसके निवारण के लिए पहले अध्यास को समझना जरूरी है अविद्या के कारण अध्यास होता है विद्या से अविद्या की निवृत्ति होगी तब अध्यास कार्य समाप्त होता है। इसी दृष्टि से टीकाकार ने कहा था, टीकाकारणक तदम हृदय निधा वेदाशास्त्र व्याख्यामो भगवान्ष्यकार शास्त्र आरंभासूत्रेण अर्थतः सूचित विषयाद विरोधि बंधस अभ्यास लक्षणसंस्रवाण सिु रादौ अभ्यासक्षिपति ये संबंधा चतुष्ट शास्त्र में प्राप्त है सिद्ध है इसलिए वेदांत शास्त्र का आरंभ करना चाहिए यह सिद्ध किया और इसी शास्त्र की व्याख्या करने की इच्छा से भगवान भाष्य का शास्त्र आरंभ का जो आद्य सूत्र है उसके द्वारा सूचित विषयादि को आप कहेंगे और उसके पहले उसके विरोध में जो मुक्ति है विषयादि ब्रह्म है उसके विरोध में जो अध्यास है उसका संभव लक्षण और संभव इत्यादि से युक्त करते हैं इसका मतलब लक्षण से अध्यास को कहेंगे यानी अध्यास का लक्षण कहेंगे और संभावना अध्यास कैसे हो सकता है ये भी कहेंगे उसके लिए प्रमाण भी देंगे, लौकिक वैदिक आदि प्रमाण भी लेंगे तो आध्य पहले अध्यास को उपक्षिप्त करते हैं अध्यास को आपके सामने रख देते हैं युष्मदस्मद प्रत्ययगोचर इत्यादि मिथ्या यदि भविधम युक्त इतने भाष्येण युष्मस्मद प्रत्ययगोचर योग इस शब्द से शुरू होता है आगे जाके मिथ्येदि भविध युक्त यहां तक अध्यास का प्रणयन होगा मतलब पहले आक्षेप करके अध्याय को उपस्थापन करेंगे तो यही वाक्य आया भाष्य में युष्मद ुष्म गोचर है का भी अस्मत्तिगोचर यहाँ युष्दा द्वकर् तय प्रत्ययस्य प्रत्यय युषमदस्मत्चर दस्मद प्रत्यय से गोचर युष्मदस्मद प्रत्यय गोचर तय युष्मदस्मद प्रत्यय तो युष्म शब्द से बाह्य विषय को सारा ले लिया जो इदम् शब्द का वाच्य होता है वो सारा विषय युषम प्रत्यय का गोचर है यानी आत्मा के भिन्न का ज्ञान होता है इसलिए उसको युष्मत शब्द से कहा गया आत्म रूप से जिसका ज्ञान नहीं होता आत्म रूप से जिसका ज्ञान होना संभव नहीं वर्तमान में वही युष्म शब्द का गोचर होता है तो सारे जो प्रपंच है युष्मत शब्द का गोचर यानी इदम शब्द से यह है करके मालूम पड़ता है और आगे शरीर आदि को भी लेंगे अहंगार सहित सब दम पद का गोचर है इसलिए सब युष्म प्रत्यय गोजर हो जाए अब शेष जो रह जाता है वो अस्मत् प्रत्यय का गोजर होता है अस्मत् प्रत्यय का गोजर आत्मा है अस्मत् प्रत्यय का गोजर अहंकार भी है वाच्य अर्थ में तो वाच्य के रूप में अहंकार को अहंकार सहित जीवात्मा को लिया जाता है दादात्म्य से और उसके द्वारा साक्षी लक्षित होता है तो ये दोनों यहां दिखाएंगे और फिर वहां से अध्यास आरंभ होता है साक्षी में आत्मा का क्षेत्रज्ञ का अध्यास ऐसा आरंभ होता है युष्म अस्मद प्रत्यय गोचर ये दोनों विषय है गोचर शब्द का अर्थ विषय ही होता है तो युष्म प्रत्यय गोचर अस्मद प्रत्यय गोचर प्रत्यय मनी ज्ञान ये क्या है ये दोनों विषय और विषयी है दोनों विषय भी है और विषयी भी है दोनों का विभाजन ऐसा है कि स्मत् प्रत्यय गोचर विषय है और अस्मत् प्रत्यय गोचर विषयी होता है जब जब विषयी तो का अनुभव होता तब तब अस्मत् प्रत्यय रूप से उसका अनुभव होता है इसलिए इसको विषयी कहा गया तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव है और ये तम प्रकाश के समान विरोध स्वभाव रखने वाले भी है जैसा तम जहां व्याप्त है वहां प्रकाश नहीं रहता जहां प्रकाश है वहां तम नहीं रहता इस प्रकार जब विषय बनता है तब वो वस्तु विषयी नहीं हो सकती अब जब विषयी बनता है तो वो वस्तु एक काल में विषय नहीं हो सकता अब जो विषय बनता है उसका स्वरूप विषयत्वेन विषय ही रहता है यानी विषय कभी भी वास्तविक रूप से विषय ही नहीं बन सकता विषय को जानने वाला नहीं बन सकता और विषयी कभी भी वास्तविक रूप से विषय नहीं बन सकता यही यहां विरोध है तो आत्मा हमेशा विषयी है और बाकी सब विषय बनता है बाकी सब मन क्या है अहंकार आदि से लेके आध्यात्मिक में और बाह्य प्रबंध जो भी है सब विषय बनता है ये आध्यात्मिक में अंदर आप जो मन में उपस्थित है उसको लेके क्षेत्र अध्याय में गीता के तेरहवा अध्याय में छब्बीसवां श्लोक भाष्य में भी भाष्यकार इण शब्दों के द्वारा अभ्यास को समझाते सह क्षेत्रक्षेत्रिणोर्भिन्नस्वभावोतरधर्म अध्यासक्षण संयोग क्षेत्र क्षेत्र विवेकअनो रज्जुशुक्तिदीना तद्वेकान अध्यातसर्परचना संयोगवत् ऐसा कहा वहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग के विषय में विचार किया इसको यहां सूचित करना आवश्यक है क्योंकि एक प्रकार की यहां जो विषय विषयो हो प्रकाश, प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव हो इत्यादि बोल रहे और युष्म अस्मद प्रत्यय का जो अर्थ है वो वहां उसी अर्थ में लिया गया वहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग को लिया ये संयोग वास्तविक है या आविद्यक है तो संयोग को आविध्यक सिद्ध करना है जैसा यहाँ अध्यास हो रखा है वो भी संयोग है वो आविद्यक है अविद्या के कारण होता है और वहां भी जो संयोग है वो आविध्यक है वास्तव में इन दोनों का संयोग नहीं हो सकता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग होना संभव नहीं है किंतु संयोग हुआ जैसा लगता है इसलिए इसको आवेदक मानना पड़ेगा इस दृष्टि से वहां का क्योंकि तो वहां सृष्टि के लिए क्षेत्र क्षेत्र ऐसा गीर में आया मूल में आया तो क्षेत्र क्षेत्रत्न संयोग से ही सारी सृष्टि हो, होती है ऐसा कहा और क्षेत्र का लक्षण में महाभूतान्य अहकारो बुद्धि अव्यक्तमेव इंद्रिया इत्यादि क्षेत्र को पूरा वहां समझाए और एदेट तम प्राह क्षेत्रज्ञ तद्विता ऐसा क्षेत्रज्ञ को भी समझाए इन सबको जो जानता है वही ही क्षेत्रज्ञ है इसका मतलब जीवात्मा प्रमाद रूप से सबको जानता है और बाह्य विषय सारे बाहर है तो महाभूदान्य अहंकारो बुद्धि इत्यादि के इच्छा देशम ये सब उसमें आ गया तो ये सब क्षेत्र के कोडी में रखा और एनदे तम इति क्षेत्रज्ञा और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञा फिर बाद में दूसरा दुस, श्लोक में क्षेत्रज्ञाभि विद्धि सर्व क्षेत्र ये भगवान ने क्षेत्रज्ञों का अपना स्वरूप कहा इसका मतलब क्षेत्रज्ञ रूप से जो प्रत्यय का विषय होता है वो वास्तव में मेरा ही स्वरूप है यानी लक्षित रूप से वो साक्षी ही होता है आत्मा होता है ऐसा समझा है किन्तु वो प्रत्येक गोजर रूप से जानने वाला इस रूप में क्षेत्रज्ञ बना हुआ है तो ये दर यो वेत्ती सैत्रज्ञ और क्षेत्रज माम विधि इस प्रकार दोनों का वहां समन्वय किया क्योंकि क्षेत्रज्ञ को कोई और न समझे क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जीवात्मा कोई अलग तत्व तो है ऐसा न समझे वो भगवान का स्वरूप है आत्मा का स्वरूप है ये भगवान वहां समझाना चाहता है इसलिए क्षेत्रज्ञाभि माम विधि का अर्थ तत्वमसयादिवाक्य तो का अर्थ जैसा ही हो जाता है इसमें कोई भेद नहीं अब जो वहां कहा वहां भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो जैसा युष्म प्रत्यय वो यो हो यहां कहा विषय विषयिनो हो वहां भी यहां भी समान शब्द है विषय विषयिनो हो ये दोनों विषय है विषयी है क्षेत्र विषय है यहां इसमद प्रत्यय का गोचर है क्षेत्रज्ञ विषयी है यहाँ अस्मद प्रत्यय का गोचर है भिन्न स्वभाव ये भिन्न स्वभाव वाले वो भिन्न स्वभाव कैसा है इसके लिए कहा तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव अब देखिए दोनों को जोड़ने से आपको और स्पष्ट अर्थ हो जाता है भिन्न स्वभाव यो क्षेत्राध्याय में कहा यहां उसके लिए कहा तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव भिन्न स्वभाव के जगह पे विरुद्ध स्वभाव इधरे तरह तो तत् धर्म अध्याप तरह भाव अनुपमत् सिद्धाया ऐसा यहां कहा वहां कहा इतरे तब धर्माज्ञा धर्माध्यास इतर इतर का अध्यास हो गया क्षेत्र का स्वरूप क्षेत्र में मान लिया क्षेत्रज का स्वरूप क्षेत्र में मान लिया किन्हीं धर्मों को जोड़ा है ऐसा जोड़ के एक को दूसरा मान के व्यवहार कर रहा शरीर अभिमान जब है तो वो शरीर के साथ एक हो गया यानी क्षेत्रज्ञ शरीर बन गया जीवात्मा शरीर बन गया शरीर बनकर के अहम गच्छा अगम अहम करो मैं अहम ये सब बोलता है तो वो शरीर के साथ एक कर दिया मन के साथ एक कर दिया हम चिंतयामी और बुद्धि के साथ एक कर दिया हम जाना तो ऐसा तत्त्व के साथ एक करके उसका अनुभव करता है और उसमें जो कुछ परिणाम होता है शरीर में परिणाम हो गया मेरा परिणाम हो गया समझता है बिल्कुल उससे अलग अपने को नहीं मानता बुद्धि में परिणाम हो गया वो मेरा परिणाम समझता है अहंगार में चोट लग गया तो मेरे को ही चोट लग गया समझता है इसीलिए इधर इधर तब धर्म का अध्यास हो गया वो यहां सुधराम तब धर्मान अभी ऐसा कहा यही संयोग है यही अभ्यास है इसको कैसा निवारण करना है इसका कारण क्या है क्षेत्र क्षेत्रज स्वरूप विवेक अभाव निबंधन क्योंकि एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का स्वरूप नहीं जानने के कारण हुआ यह भी कहेंगे कि प्रत्यय उसमत प्रत्यय का विवेक नहीं होने के कारण स्वरूप नहीं जानने के कारण यहां दोनों को मिला दिया और सारे हमारे जीवन का अर्थ का कारण यही है पूरा संसार का कारण यही है और जन्म मृत्यु का कारण यही है तो सब कुछ यही है इससे मुक्त होना ही मुक्ति है रज्ज सुक्ति का आदिना तत्विवेक ज्ञान अभाव अध्यारोपित सर्प रजता संयोग तो रज्जुशु आदि में जैसा उसका विवेक नहीं होने पर उसमें अध्यारोप हो जाता है रज्जु में सर्प का और सुक्ति में रजत का अध्यारोप हो जाता है वैसा ही यहाँ अध्यारोप रूप से संयोग हुआ है ये क्या है तो वही कहते हैं सो एम अध्यास स्वरूप यही अध्यास का स्वरूप इसका मतलब स्पष्ट है कि वहां जो कहा वैसा यहाँ संबंध कर रहा है वाषिका अब वो कैसा है क्षेत्र क्षेत्रज संयोग क्षेत्र क्षेत्रज का संयोग और अध्यास का स्वरूप ये क्या है ऐसा होता हुआ वो मिथ्या ज्ञान लक्षण मिथ्या ज्ञान निमित्ता हाँ ये आगे कहेंगे ये मिथ्या ज्ञान लक्षण है मिथ्या ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है वास्तविक ज्ञान नहीं है जानते हुए हम उसको त्यागना है उसको समझना है यहाँ त्यागने के लिए कुछ नहीं रहता है क्योंकि जो अध्यास बना हुआ है वो अवास्तविक है अवास्तविक को निकाल के त्यागना बनता नहीं अवास्तविक को केवल आप समझ सकते हैं समझने पर वास्तविक ज्ञान हो जाता है वास्तविक ज्ञान होना ही वहाँ प्राप्ति है इस प्रकार वहा कहा गया अ का भाष्य देखेंगे और आपको स्पष्ट हो जाएगा अच्छा यहाँ भी पिछले पृष्ठ में आप चार नंबर नहीं, छ नंबर टिप्पणी देखे थे वहां भी टिप्पणीकार ने इसके बारे में कहा था हाँ मैंने प्रत्यक्ष रूप से साक्षी सिद्धादू अस्मत प्रत्यय शब्द से लक्षित होता है ऐसा करके समझाया था तो ये विवक्षा है तो दोनों का समन्वय करके दोनों को समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से तम प्रकाशव विरुद्ध स्वभाव तम प्रकाश के समान ये विरुद्ध स्वभाव रखने वाले इधर इधर भाव नहीं हो सकता अब इधर इधर भाव आपने कर लिया तो इधर इधर भाव नहीं होने की स्थिति में अनुपत्तौ सिद्धायाम सत्या सदसप्तमी है ऐसा होने पर भी इदर तब धर्मा नाम अभी सुबना इधर इधर भाव अनुभवती तब उनका आपस का जो धर्म है उनका जो स्वभाव है उसका भी इधर इदर इधर भाव हो नहीं सकता युष्म प्रत्येक का स्वभाव जड़ है जड़ स्वरूप जड़ धर्म आत्मा में नहीं आ सकता और आत्मा चेतन है वो चेतन धर्म वास्तविक में जड़ में नहीं आ सकता यदि आया हुआ दिखाई पड़ता है तो कल्पित है जैसे सूर्य प्रतिबिंब जल में पड़ने पर वास्तविक सूर्य जल में नहीं आता उसका कुछ धर्म आ जाता है लेकिन वास्तविक नहीं आता और जल का धर्म सूर्य में भी नहीं जाता तो दोनों मिलकर के वहाँ एक हुआ जैसा लगता है इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए जब आप उष्प के समान एक हुआ जैसा लगता है की जब आप उष्प को पड़ी के सामने रखने पर उसका जो लालिमा है लाल लालरंग है वो पटिग में के एक जैसा दिखाई पड़ता है ये भाष्यकार युष्मदस्म प्रत्यय गोचरों इदीनाथ भवि युक्त भाष्येण अर्थाच सुतरा मतरेतर भावुपत्तिन अनु अनुप्लुत चिन्मात्र अ तत्वास्मरण मंगलाचरण विघ्न उपशमनार्थम संबादेत। तो यहां आर्थिक रूप से मंगलाचरण का भी संपादन धाष्य ने किया है ये टीकाकार सूचित कर रहे हैं अर्थात अर्थ से मालूम हुआ शब्द से नहीं हि किया सुतरातरेतर भाव अनुभवती भाष्यकार ने कहा कि बिल्कुल इधर इधर भाव नहीं हो सकता यहाँ इधर इधर भाव हो रखा है इसलिए आपको दुख हो रहा तो सुधराम इधर इधर भाव नहीं हो सकता बोलने से ये आपस में संबंध नहीं हो सकता है तो दुख नहीं हो सकता है तो दुख का निवारण सूचित किया तो दुख का निवारण करने से वहां मंगलाचरण हो गया ये टीका घट है इतना अनुप प्लूदम चिन्मात्र जो इस ये पूरे भाष्य पंक्ति में जो लगा हुआ है अनुस्यूत है उसमें मिलकर के जो आया हुआ है अनुभव प्लूदम जिसको छोड़ा नहीं ऐसा जो तात्पर्य जो पूरा भाष्य पंक्ति में जिसको जोड़ते रखा चिन्मात्र चिन्मात्र आत्मा है इसका मतलब ये जो अध्यास को छोड़ने के बाद शेष जो रह जाता है वो चिन्मात्र आत्मा ही है इधर इधर अध्यास को त्यागेंगे तो शेष क्या रहेगा चिन्मात्र आत्मा का अनुभव होगा वो ही यह स्मरण किया गया उसका ही स्मरण हुआ है तीन नंबर टिप्पणी में चिन्मात्र चिन्मात्रे अध्यास अभाव कथनाथम तद असंधान से आवश्यकता क्योंकि चिन्मात्र आत्मा में अध्यास होना संभव नहीं है अध्यास तो इधर इधर अध्यास यहां हुआ है चिन्मात्र आत्मा में कभी अध्यास नहीं होता जैसे आप सुषुप्ति में जाएंगे सुषुप्ति में कोई अध्यास का ज्ञान नहीं होता क्योंकि वहां अध्यास जहां होना था वो सामग्री वहां है नहीं सहायक सामग्री नहीं है मन नहीं है। इंद्रिय नहीं है अहंगार नहीं है शरीर आदि कुछ भी नहीं है इसलिए वहाँ अध्यास का भी मालूम नहीं पड़ता मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ इत्यादि कोई भी भाव वहाँ नहीं होता, हाँ अहंकार का ज्ञान भी वहाँ नहीं होता है इसका मतलब ये जिनमात्र स्वरूप आत्मा जब रहती है तो उस समय अध्यास कार्य नहीं कर सकता तो अध्यास का अभाव चिन्हत्र में दिखाया इसके द्वारा अध्यास अभाव कथनाथ जिनमात्र में अध्यास अभाव कहना है वो चिन्मात्र आत्मा ही हमारा स्वरूप है तद तो तो अनुसंधानस्य आवश्यक उसका अनुसंधान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है उसके बिना अध्यास का निराकरण नहीं कर सकते कि सुधरांग इधरेंद्र भाव अनुभवी ही ये कहने से अध्यास का निराकरण हुआ है तो वो किसको सूचित करते हुए चिन्मात्र आत्मा को अनुसंधान करते हुए हुआ है उसके बिना उसका निराकरण नहीं कर सकते चिन्मात्र आत्मा का अनुभव जब तक नहीं तब तक आप अभ्यास का निराकरण नहीं कर सकता जब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं है तब तक इसको मिथ्या या अभाव नहीं सिद्ध कर सकता अब वो जब अनुभव होगा कारण का तब कार्य का निराकरण स्वयं स्वयम हो जाता है रज्जु के ज्ञान से सर्पादि का निराकरण होगा मृतिका के ज्ञान से घादि का निराकरण होगा सुवर्ण के ज्ञान से आभूषण आदि का निराकरण होगा तो ये स्वयं उसका अधिष्ठान रूप से कारण को जानने से हो जाता है तब तक, तक नहीं हो पाता इसीलिए निराकरण करने के लिए निराकार निराकरण के जो आधार रूप से कुछ मानना पड़ता है ऐसा यहां अर्थात लक्षण रूप से इसको अनुसंधान किया है हरिर् पापा दुष्ट चित्तर विस्मृत अनिच्छयादि संस्पृष्टो देहते हि पावक ऐसा भी कहा गया है कि हरी भगवान पापों को नष्ट करता है दुष्ट चित्तों के द्वारा स्मरण करने पर भी दुष्ट लोग भी यदि हरि भगवान को स्मरण करेंगे तो उसका पाप नष्ट होता है अभिजेत सु दुराचारो भज दे मान्या भा सम्यक व्यवसित होगी ऐसा नव अध्याय में कहा गया तो ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि दुष्ट चित्तों के द्वारा स्मरण होने पर भी हरि पाप को स्मरण हरण करता है तो स्मरण मात्र से हरण हो जाता है इसी प्रकार अनिच्छया भी संस्पृष्ट या उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि इच्छा के बिना ही अग्नि का स्पर्श किया तो भी क्या हो जाता है वो जला देता है अग्नि को स्पर्श करने के लिए अग्नि का स्वरूप जान के करना आवश्यक नहीं कि ऐसा भी आप करेंगे तो हो जाएगा तो जलता है तो इसका मतलब उसका स्वभाव है जलाना वो जलाएगा इसी प्रकार पाप का हरण करना हरि का स्वभाव है तो हरि हरण करता है इसी प्रकार इत्या अन्य तस्मा विघ्न निवृत्ति संभव आदि भाव इसीलिए आत्मा का चिदात्मा का यहाँ अन्य पर शब्दों से भी यदि स्मरण करेंगे शब्द साक्षात अन्य पर है किन्तु अर्थात उसका स्मरण करेंगे तो विग्रह निवृत्ति संभव है ये कहना चाहते हैं इसलिए भाषिककार ने अलग कोई मंगलाचरण नहीं करते हुए यही पंक्ति लिख दिया कि होंगे अध्यास की निवृत्ति से बढ़कर कोई मंगलाचरण क्या की आवश्यकता तो इससे सबसे बड़ा मंगल है इसलिए अध्यास की निवृत्ति को ही पदों से कहकर मंगलाचरण अर्थात कर लिया ये टीकाकार ने आगे टीका देखिए चैत्रे मैत्रो अन्यत्र संस्कार जन्यत्वात् इति अयमीतिरपेक्षा संस्कार्यता आत्मनात्मनोरक्यध्यासेतान्वा तोरक्ये त्रिव विरोधम हेतु अनुतुदेक हेतुदेक ऐक्यसंभवन हीक चैत्र माइत्रो आयी चैत्र को देखा और उसको मात्र ऐसा जाना चैत्र नाम की एक व्यक्ति है उसको देखा किंतु जो देखने वाला मैत्र समझ लिया उसको इसका मतलब वो जो देखने वाला है उसका कोई दोस्त होगा मैत्र और मैत्र को इंतजार करके बैठा हुआ था मैत्र कब आएगा ध्यान से बैठा हुआ था दूर से चैत्र आता हुआ देखा तो चैत्र को मैत्र समझ लिया ये क्या है भ्रांति है भ्रांति के बारे में कहेंगे क्योंकि अन्यत्र अन्य का आरोप हो गया चैत्र में माइत्र का आरोप हो गया इसलिए भ्रांति है तो अन्यत्रक्य प्रमिति अपेक्षा संस्कार जल तो ये भ्रांति है क्योंकि अन्यत्र अन्यत्रक्य प्रमिति के ऐक्य प्रमिति अपेक्षा संस्कार जन्य ऐक्य प्रमिति के अपेक्षा से संस्कार जन्य है ये कि पूर्व संस्कार है मायत्र का वो संस्कार से यहाँ हो गया या ऐक्य प्रमिति हो गई तो ये वास्तविक नहीं है तत्प्रविधिश्च्य कृता वो प्रमिति क्या है आइक्य कृत प्रमिति यहाँ स्त्रीलिंग होने से ऐक्य कृता का तत्प्रविधि से ऐक्य कृता वो प्रवृि ऐसा ज्ञान हो गया ये मैत्र है ऐसा ज्ञान हो गया ये जो ज्ञान है आत्मा अनात्मा आत्मा अनात्मा के में भी तत्प्रमित्यादे वक्तव्य मनवाना ऐसे इस प्रकार के जो संस्कार के कारण होने वाले ज्ञान को कहने की इच्छा वाले तत्प्रमित्यादे प्रवित दक्तव्य कहने का चाहिए उसको कहना इसमें संबंध करके कहना आवश्यक है ऐसा जानते हुए अब भ्रम स्थल में हमेशा ऐसा होता है दोनों पदार्थ का सम्यक ज्ञान नहीं होता ऐसे स्थिति में जो आपके मन में संस्कार उदित हुआ है वो संस्कार को वहां दूसरे में डाल देता है यदि जो व्यक्ति सर्प को जानता ही नहीं है सर्प से उसका कोई भय भी नहीं है ऐसा सर्प का संस्कार जिसको नहीं है वो रसी में सर्प को नहीं देखता वो रसी में और कुछ देखता है में हमेशा सर्प को ही देखेंगे ये भी आवश्यक नहीं रसी में कोई भूल की माला भी देख सकता है और भू चित्र भी उसको समझ सकता है और कुछ भी समझ सकता है कपड़ा का कुछ समझ सकता है कुछ भी समझ सकता है उसके आकार के साथ आने वाले और कुछ भी समझ सकता है यदि देखने वाले व्यक्ति के संस्कार में वो चीज बैठी हो जिसके मन में सर्प बैठा है वो उसको देखेगा अब क्यों ज्यादा लोग सर्प को देखता है कारण क्या है सर्प से सब डरता है बचपन से सर्प से डराया गया डराने से वो डर बैठा हुआ है ये डर बैठा है तो जिंदगी भर वो डरता डरता है कभी भी आपको सर्प ने नहीं काटा है सर्प ऐसा काटता भी नहीं है जो उसको परेशान करता है तंग करता है उसी को काटता है वो तो केवल सर्फ नहीं अन्य जीव भी काटते हैं कुत्ता को भी आप ज्यादा परेशान करेंगे वो आपके कुत्ता ही आपको काटेंगे कोई भी जीव काटता है वो ये करते हैं आपको भी कोई परेशान करता है तो आप भी काटते हैं चिल्लाते हैं झड़ा करते हैं कहते हैं करते क्या कहीं करते तो वो तो काटना है तो इसीलिए काटना तो सबका समान है किंतु सरपा आदि का ऐसा है कि काटने के बाद बचना थोड़ा मुश्किल होता है वो विशीला है इसके कारण आदमी ज्यादा मर सकता है किंतु हर एक व्यक्ति माता ऐसा भी नहीं है कोई बच भी जाता है ये सब कुछ सीधी होने पर भी हुआ क्या है कि बचपन से हमको डराया गया ये बहुत बड़ा ये बहुत गलत है ये बचपन में जो पांच साल तक दस साल तक जो भी हमें माता पिता घर में समाज में होता है ना ज्ञान वो सारा जिंदगी भर रहता है बड़े खतरे बन जाते हैं क्योंकि ये नहीं करना चाहिए आज के ये लोग ऐसा सिखा रहे हैं कि माता पिता को बच्चे को किसी तरह से डराना नहीं चाहिए क्योंकि उस समय माता पिता जो डराते हैं विशेष करके माता जो बोलती है वो सब प्रमाण हो जाता है उसको वैसा ही मन में रखते हैं तो सर्प नहीं काटने पर बाद में आकर के आप वेदांत तो सीखा बहुत सारा वेदांत तो सीखा तब भी सर्प का भय नहीं जाएगा सर्प तो काटेंगे अब तो काटा नहीं है लेकिन काटेंगे क्यों वो संस्कार रूप से बन हो गया इसका बड़ा ध्यान देना चाहिए हा? ये जो है नहीं बदलता बिल्कुल सत्य से माला जी ने बताया वो हो गया अब दूसरे लोगों को काटा है दूसरे लोग कई प्रकार और भी ढंग से मारा है इसका मतलब वो नहीं आपके अंदर ये डर को पैदा किया और डर जो है संस्कार रूप में बैठ गया बैठ गया तो उससे आप डरने लगे किंतु वास्तव ये है कि स्वाभाविक रूप से जन्म से हमें किसी वस्तु से डर नहीं होती डर तब है जब बाद में उसको सिखाया जाता समझाया जाता है और स्वाभाविक रिएक्शन होता है वो किसी अन्य प्रकार से होता है आ, लेकिन स्वाभाविक से अलग ये सब सिखाया गया जैसे भूत भूत प्रेत को आज तक कोई देखा नहीं किंतु भूत है सुनकर करके ही डर जाते हैं क्यों बचपन में यह डराया गया है कि भूत आ गया तुमको पकड़ के ले जाएगा वो है निकल के ले जाएगा ऐसे करके बच्चे को छोटे बच्चे को डराते हैं अब भूत प्रेत कभी किसी को पकड़ा नहीं है पकड़ भी नहीं सकता वो देखा भी नहीं किसी ने उसको अब जो भी है उसका अनुभव होता है अन्य लोगों को जैसा भी अनुभव होता है किन्तु ऐसा जैसा हमको सिखाएगा ऐसा नहीं होता तो रात को दिखा करके ऐसे डराते हैं वो डर जिंदगी भर बैठ जाता है उसका दुष्परिणाम होता है पूरा जीवन में इस प्रकार आपके मन में जो जो एक एक डर बैठा हुआ है वो तो सारा उसी से है मृत्यु के डर के आधार पर ये सारा डर बैठा हुआ है ये गलत फहमी से पूरा हम जीवन बिताते हैं इसलिए वेदांत सुनने पर भी पूरा कार्य में नहीं आ पाता क्यों ये संस्कार बदलना मुश्किल होता है अभिनिवेश उसको कहते हैं अभिनिवेश को बदलना मुश्किल होता है वो डर बैठा हुआ इस प्रकार से यहां भ्रांति का संस्कार रहेगा एक दूसरे का, का आरोपित कर देगा ऐसा संस्कार यहां आरोपित करने का कारण हो गया ये बताएंगे तो शरीर को आत्मा मानना ये पूर्व संस्कार के कारण आरोपित है मन को आत्मा मानना यह भी आरोपित है इसलिए यह है ऐसा करेगा ऐसा आरोपित होकर यह काम चल रहा था अब हम इतने लंबे समय से जो चल रहा है संस्कार उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए बहुत कठिन प्रयास करना पड़ेगा ऐसा वैसा ये होने वाला नहीं सुबह सब सोते रहेंगे और उसके बाद में जाकर ब्रह्मसूत्र सुनेंगे फिर ज्ञान हो जाएगा अगले दिन में ऐसा होने वाला नहीं बिल्कुल जो है परिश्रम करना पड़ेगा पूरे संयम रखना पड़ेगा जीवन में उसको देखना पड़ेगा फिर वो जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है उसको बदलता रहना पड़ेगा ऐसे ही होगा बाकी नहीं तो आप जो सुन सकते हैं सुन के समझ सकते हैं अब वो ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया करके फिर बाद में बोल सकते हैं इतना ही होगा कहानी कहा होने वाला नहीं वही रसी वो वही सर्प वही भूत सब बाद में फिर भी आ है ऐसा होता है क्योंकि संस्कार को बदलने के लिए नए संस्कार से आच्छादित होना पड़ेगा एक संस्कार को दूसरा संस्कार ही बदल सकता है तो दुर्बल संस्कार को बलवान संस्कार जीतेगा इसीलिए प्रयत्न करके बलवान संस्कार बनाना है बाकी इधर उधर करने से कुछ होने वाला नहीं अब कितने भी बड़े ग्रंथ पढ़ो कुछ भी करो प्रयत्न अपने आप हाँ करना पड़ेगा संस्कार को बदलना है इसके लिए निरंतर आवृत्ति और श्रद्धा के साथ उसमें मन लगाना आवश्यक है यह आगे और आपको स्पष्ट हो जाएगा इसी दृष्टि से कहा कि संस्कार जन्य संस्कार से जन्य होगा तो तत्प्रमित उसका जो ज्ञान है ऐक्य कृत आत्मात्मोध्या जो हुआ वो भी तत्प्रमित आद वक्त मनवाना वो भी उसी प्रकार है ऐसा करने की इच्छा से तयर ऐक्यवे त्रिविधम विरोधम हेतुआ इसका इन आत्मा अनात्मा का ऐक्य नहीं हो सकता ऐक्य आपने करके रखा है। अब ऐक्य नहीं हो सकता इसके लिए तीन प्रकार के हिंदु बताए यहाँ जो ऐक्य की बात कर रहे हैं ये विषय विषयी रूप से भेद मान करके ऐक्य की चर्चा कर रहे हैं इसीलिए अध्यास भाष्य में मुख्य वेदांत का विषय जो ब्रह्मात्मा ऐक्य अथवा ब्रह्म का परम कारणत्व उसको नहीं लिया मोक्ष का स्वरूप को नहीं लिया यहां सामा, सामान्य रूप से जिसका अनुभव हमें जीव में होता है जो दुख का कारण है उसको लेके चर्चा किया गया तो इसीलिए यहां भेद रखा है और वास्तव में क्या है ये जो दो बना हुआ है ये दोनों ब्रह्म का ही कार्य है ब्रह्म से ही ये बनेंगे ये तो आगे सूत्र यही समझाने जा रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म से ही बना है अब वो ब्रह्म से बना है किंतु ब्रह्म का स्वरूप नहीं जानने से उसमें दोष देकर के दुख पैदा हो गया तो जो बना है जिसका जो परिणाम है उसको वैसा जानने से वो नित्य होता किंतु वो नित्य का ज्ञान नहीं है इसलिए ब्रह्म को जाने बिना ये अनित्य है ये सिद्ध नहीं कर सकता वो वो एक अलग स्तर यहाँ उस तरह से नहीं बोल रहा है, यहाँ तो ये यह बोल रहे हैं कि आप जो है अब अध्ययन करने के लिए बैठा क्यों क्यों बैठा है क्योंकि आप मोक्ष चाहता है मोक्ष क्यों चाहता है अब दुख से निवृत्ति चाहता है दुख से निवृत्ति चाहने के लिए क्या है दुख हो रहा है आपको दुख का अनुभव हो रहा है दुख का अनुभव क्यों हो रहा है तब ये कहे की दुख का अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने शरीर आदि को अपना मान लिया जो वास्तव में दुख नहीं है उसको दुख रूप में मान लिया जहां शोक नहीं करना चाहिए वहां शोक कर रहे ऐसी स्थिति है इसीलिए स्वरूप नहीं जानने से जा यह सब हुआ है तो उसको निरंतर मतलब उसको कारण को एक एक करके बता रहा वो निरंतर हो रहा है तो उसको हेदू के द्वारा समझाना है तो तीन प्रकार के हेदु है जो कहती है कि यहां दुख नहीं हो सकता ऐक्य नहीं हो सकता अब दुख हुआ है ऐक्य होने से ऐक्य नहीं हो सकता तो दुख भी नहीं हो सकता ये। है इसलिए युष्मदस्पद प्रत्यय गोचर हो यह अब यहां ये युष्मदस्पद प्रत्यय गोचरों में थोड़ा व्याकरण का दोष जैसा प्रतीत होता है युष्मद अस्पद प्रत्यय गोचर का जो समास मनाया व्याकरण दृष्टि से यह सही नहीं लग रहा है उसका उत्तर टीकाकार दे रहे हैं। इसमें दो प्रकार का व्याकरण दोष है ऐसा दिखाई प्रदित होता है उसका समाधान करेंगे इसके लिए पहले दोष के बारे में करते हैं ये युष्म प्रत्यय गोजर में युष्म शब्द और अस्मद शब्द है ये क्या है इसका नियम ये है नच प्रत्ययोत्तर प्रयोच्चय प्रत्य प्रत्य सूत्र उत्तर प्रत्य उत्तरपदे चरदो युष्मेगाचिर्म त्वनमत स्ववादेशो मपुत्र प्रत्ययोचर सैद्त ऐसा होना चाहिए था युष्मतगोचर ये होना चाहिए क्या होना थान्मत्चर ये सामस कारण क्या है कि एक सूत्र आता है प्रत्यय उत्तर पदयोच ये पाण्डी सूत्र है यह सूत्र क्या कह रहा है कि प्रत्यय और उत्तर पद उत्तर पद पर, परमे में होने से कोई प्रत्यय परमे हो या उत्तर पद उत्तर पद समास में आएगा या समास है इसीलिए उत्तर पद पर, परमे ये प्रत्यय और उत्तर पद के परे रहते हुए क्या होता है युष्म अस्मदो हो और अस्मद ये दो प्रकृति को ये दो प्राधिपतिक है इसको हाँ एक अर्थवाजिन जब ये एकार्थ को बोलता है मैंने दिवचन और बहुवचन में नहीं है केवल एकवचन में है एक अर्थवाजी जब हो तब म ये युष्मद और अस्मद का जो मकार पर्यंत स्थान है वहां तक युष्मद में मकार है युष्म में अ्म यह है तो इस स्थान में क्या होगा पर्यंत तक क्या आदेश होगा त्व त्वा और मा आदेश होगा त्व आदेश हो भगवत त्वा और मा आदेश होगा ईस्म का मा, मा पर्यंत स्थान निकालने के बाद क्या रहेगा तु रहेगा और त्व जुड़ेंगे तो त्व बन जाएगा कब करना है ये प्रत्यय उत्तराबद दोनों रहने प्रत्यय पर्व हो या उत्तर पद पर में हो तब इसको त्वत बना देना है युष्म ऐसा नहीं रहेगा म पर्यंत तक त्व आदेश हो जाएगा और दूसरा अस्मद में म पर्यंत तक म आदेश हो जाएगा और तकार शेष रहेगा तो मत रहे तो त्व तो और मत ऐसा बने ये बनना चाहिए था जैसे त्वत्त्र त्वत्पुत्र में क्या है तवा पुत्र यह विग्रह है तो वहां युष्म शब्द था तो ईष्म शब्द का ईष्म के स्थान पे पुत्र के उत्तर पद को देखते हुए वो सठी समाप्त है तत्पुरुष में षष्ठी सूत्र से तो वो समास करने पर उत्तर पद पुत्र शब्द को देखते हुए त्व आदेश हो जाता है और तकार पहले मद का शेष है तो त्व बन जाता है इस प्रकार मत पुत्र हा, ये भी पुत्र उत्तर पद में मत बन जाता ऐसा जैसा हुआ इसी यहाँ क्या होना था त्वन मत प्रत्यय गोचर यो हो, ऐसा होना था। ये समास में करना चाहिए था किसी न युक्तम ये आक्षेप करना नहीं चाहिए इसका मतलब आचार्य जी व्याकरण भूल गए हैं ऐसा आक्षे भाषा है तो नहीं करना चाहिए इसके लिए समाधान क्या है कि हो इति चनेूत्रिनो युष्म ये जो तुम त्वा और माँ का आदेश करने के लिए कहा वो कब करना चाहिए इसके पह, पहले एक सूत्र आता जो सूत्र प्रत्ययोत्तर पदयोस्ाह है वो अठानबे सूत्र है उसके पहले एक सूत्र आता है सतानबे सात दो अठानवे और सतानवे ये सूत्र है तो सतानवे उसके पहले है वो सूत्र क्या कहता है तोमा एकवचन एकवचन में ही तो और माँ का आदेश होना चाहिए वो एकवचन वचन वहां से अनुवृत्ति आता है अनुवृत्ति आने पर इस सूत्र से सूत्रादेगा को कहने वाले युष्म जब एकाथ को कहेंगे युष्म तब की स्थिति में म पर्यत स्थाने तब म पर्यंत स्थान में तमा तो वादेश होता वो तो तम आदेश हो जाएगा इति व्याख्याना ऐसा व्याख्यान किया गया उसको समझाया गया मानी एक अधिकरण एक वचन पद वहां से अनुवृत्ति करके समझाया गया तो ये व्याख्यान किया व्याख्याना विशेष प्रतिपत्ति ही व्याख्यान से ही विशेष ज्ञान होता है तो एक वजने से अधिकारा तो एक एकवचन का अधिकार चल रहा है इसीलिए अत्रुष्म से अविवक्षित युष्म यहां युष्म जब कहा यहां एकार्थवाजित्व तो नहीं है भाषिकार का ये तात्पर्य नहीं है कि युष्म से एक को लेना अस्मद को एक के लेना ये तात्पर्य नहीं है युष्म से सारे को ले रहा से भी उससे जो भी कुछ है उसको सबको ले रहा है। तो यहां केवल शब्द से तात्पर्य है वो एक अर्थ से तात्पर्य नहीं है एक अर्थ से तात्पर्य नहीं होने से वजन एक वचन आएगा तो एक वजन में ही होगा नहीं त्वाव एक वजन एक वजन में नहीं आने के कारण इसको तो आप माँ का आदेश नहीं करेगी प्रत्येक उत्तर प्रदय से नहीं करेगी क्योंकि एक वजन का तात्पर्य यहां नहीं है सामान्य रूप से कह रहा है अनेक अर्थ अनेक विवक्षित है तो युष्मार्थत्ववादित्व अविवक्षित्व एक अर्थवादित्व यहां विवक्षित नहीं है तब क्या युष्म ग्रहण अविरोध इसलिए युष्म का ग्रहण करने में कोई विरोध नहीं है अस्मद अर्थे साक्षिणी अब प्रश्न आएगा युष्म अर्थ में तो बहुवजन हो सकता है क्योंकि युष्म का अर्थ बहुत है अस्मद का अर्थ तो केवल एक है बोलते अस्मद अर्थ है साक्षी नभोगत औपाधिक बहुत्व क्योंकि भक्ति का कार्य यहां साक्षी को सीधा लेना चाहता है इसलिए कह रहे हैं कि अस्मद अर्थ जो साक्षी है वो उसमें नभ के समान आगात के समान औपाधिक बहुत्व लेना चाहिए प्रतिबिंबिता न्याय से आगा व्यापक होता हुआ भी जायता घड़ाधि रूप में अनेक रूप से आकाश होता है ऐसा ही एक साक्षी ही अनेक मान करके लिया गया किन्तु यहाँ अस्मद प्रत्येक क्षेत्रज्ञ को लेने पर कोई दोष नहीं क्योंकि क्षेत्रज्ञ उसी में प्रतिबिंबित होकर अनेक हो ही गया अनेक जीव है उस दृष्टि से वो दोनों में अनेकत्व की व्यवस्था हो जाए यदि साक्षी को लेना है तो उस दृष्टि से वो औपाधिक मान करके अनेकत्व लेना चाहिए इस प्रकार अस्मद और विस्मत दोनों में अनेकत्व तो विवक्षित है एक विवक्षित तो नहीं है तो त्वन पद का यहाँ तद तो और मत आदेश करने की आवश्यकता नहीं है नष्मा की बहुवचनमस्य विगृह्य तो फिर आप विवक्षा कर रहे हैं बहुवचन का तब तो बहुवचन का बहुवचन के समान यहां बहुवजन के समान विग्रह होना चाहिए था जैसे औष्मा की संबंध करके की बनाया औष्मा संबंध रखने वाले इस अर्थ में औष्मा कीणम जैसा बहुवजन का विग्रह होता है इत्यादो जैसा बहुवजन अनुसृत्या बहुवजन का अनुसार करके औष्मा की ऐसा विग्रह होता तो ऐसा विग्रह होना चाहिए था तो विरोध विरोधोक्ति अनुगुणतया यथा तथा विग्रह भी निवारक अभाव तो वहां बहुवचन का विवक्षा करने पर ये युष्मत प्रत्यय गोचर में युष्मत शब्द से बहुवचन का युष्माकम औष्माकम ऐसा अर्थ लेगा कि मैंने युष्म संबंध से सब अर्थ आने वाले सारे को लेकर के करना चाहिए था कि वहां ये भी विवक्षित नहीं है क्योंकि विरोध, विरोध उक्ति दया यथा तथा विग्रह में भी निवारक विरोध विरोधोक्ति यहां कहने का तात्पर्य है कि दोनों का विरोध होता है ये कहना चाहते हैं कि कितना क्या है ये बहुजन में विवक्षित करने के लिए क्या क्या चाहिए ऐसा प्रत्यादि लगाना यहाँ तात्पर्य नहीं तो विरोध अनुगुण दया विरोध को देखते हुए जैसे होता है तथा विग्रह निवारक अभाव इसीलिए वायसा विग्रह भी हो सकता है क्योंकि विरोध युक्ति यहाँ कहने के कारण विग्रह में एक वजन भी आप कह सकते एक वजन से विग्रह कर सकते बहुवजन लाकर के विग्रह करने की आवश्यकता भी नहीं है उसका कोई निवारक नहीं है अच्छा युष्मद युष्मेदनाचेतनाथवाद आत्मा अनात्मा वैलक्षण्यादम अस्मत्त्यय गोचरि वक्तव्ये युषमद ग्रहणम अत्यंत भेदोपलक्षणार्थ अब एक और व्याकरण का दोष यहां है एक तो दोष निवारण कर लिया कि तदमद का आदेश होना चाहिए था युष्म प्रत्येक गोचरों में वो नहीं हुआ ये ठीक है किंतु तो दूसरा एक व्याकरण नियम बोलता है कि जब युष्म और अस्मद दोनों का प्रयोग साथ में होता है तो वो तदाधिक गण में आता है युष्म अस्मद युष्मत किम ये तेदादी गण में आता है गण का जितने भी शब्द है जो कौन कौन है त्यद यद इदम आदस् एक भवतु किम ये तेदादी गण में है ये सारे तो तेदादी गण के जिन शब्दों को उपयोग करेंगे तो वहाँ एक वार्तिक आया है त्यदीना मिध सह उक्त यु तत्ष्य तेदादी सर्वे नित्यम इस सूत्र में ये वार्तिक है त्यादादी सर्वय नित्यम ये सूत्र में वार्तिक आया कि त्यादादियों के साथ परस्पर समास जब करेगी त्यादादि गण में आए हुए जिन शब्दों के साथ समाज करेंगे तो सह उक्त दोनों का समास करते समय यद परम जो बाद वाला है तब शिष्य वो शेष रहता है तो युष्म अस्मद में आप समाप्त किया युष्म अस्मत चुष्मद अस्मदी आये समाज किया तो अब क्या है आयस समाज करने पर यह नियम के अनुसार परम थे बाद वाला रहता है बाद वाला अस्मद रह गया अस्मदी रहना चाहिए युष्मत को नहीं रहना चाहिए मतलब युष्मद अस्मद प्रत्यय गोजर यो नहीं होगा अस्मद प्रत्यय गोजर हो इतना ही होगा होने के लिए अब यह है जदादी सर्वे नित्य ये सूत्र आता है ये सूत्र में ये वापस है ठीक है तब क्या हो जाएगा यहां त्वम चाहम जैसा त्वम च इसमें समाप्त करेंगे तुम और मैं हम लोग जा रहे हैं दो जो है जाने के लिए तैयार हो गया एक है तुम युष्मत प्रत्यय का विषय दूसरा अहम है अब जब हम लोग दोनों मिलकर जब जा रहे हैं तब क्या कहेंगे आवाम गच्छावा कहेंगे वो तुम और अहम मिलके एक हो जाएगा जैसा हिंदी में भी ऐसे करते हैं तुम और मैं हम दोनों हम दोनों कहते हम कहते वहां तो हम दोनों चाहेंगे कैसे बोलेंगे तो हम जो है एक हो गया एक श्रेष्ठ हो गया तो युष्मत तो चला गया तुम चला गया केवल अहम रह गया ऐसा ही समास होता है तो तुम च अहम च ऐसा विग्रह होता है ऐसे में यहां भी ऐसा होना चाहिए था यहां क्या है अस्मत चेष क्या रहेगा अस्मत क्या रहेगा तो अस्मत प्रत्यय हो जो ये कहने से काम होने वाला था ये ये दोष है व्याकरण की दृष्टि से दोष होता है ऐसा दोष दिखा रहा है अब उसके लिए उत्तर दे उसके लिए बोलते हैं देखो हमने जैसे समझाया यहां विवक्षा को देखना पड़ेगा दे, कि व्याकरण के दृष्टि से आपने जो कहा समाज में ऐसा होना चाहिए सही है हम नहीं बोल रहे गलत है किंतु युष्मद अस्मत पदयो हो चेतन अचेदन अर्थत्व यहां युष्मद अस्मत पद से क्या लेना चाहते हैं चेदन और अचेदन को लेना चाहते अब वहां क्या है तुम अहम में वो चेदन अचेदन लेना विवक्षा नहीं है दोनों का चेदन है और दोनों मिलकर भी एक हो रहा है दोनों मिलकर हम जा रहे हैं बोल देते किंतु यहां विवक्षा क्या है तुमको तुमको और हमको अलग अलग करना व्यवस्था है हाँ दो ही विवक्षा नहीं दो ही विवक्षा है दोनों को अलग अलग करके विवेचन कराना चाहते हैं अब विवेचन नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है विवेचन कराना चाहते हैं विवेचन कराने के लिए कर अलग ही दिखाना पड़ेगा एक दिखा करके विवेचन नहीं करा सकता पहले से तो एक बैठा हुआ है वो मान करके बैठा हुआ केवल वो अपने को ही अपना नहीं मानता वो पराया सबको अपना मानता है बाहर जो घर आदि है वो भी मानता है और जो पत्नी आदि है उसको भी मानता है पुत्रा आदि शु सब आएंगे फिर शरीर को भी मानता है बाहर कुछ नहीं मानता सब मानता है फिर उसके बाद एक बाउंड्री भी बना देता है दीवार लगा करके फिर वो भी अपना मान करके अंदर सुरक्षित बैठ जाता है ऐसा ऐसा हुआ है इसको अभी विवेदन कराना है तो क्या बोलना पड़ेगा देखो भाई ये तुम नहीं है तो जो तुम नहीं है वो क्या है से परे ऐसा बताना पड़ेगा तो यहां विवक्षा चेतन अचेतन को अलग करने में है जैसे सांख्य में प्रकृति पुरुष को अलग करते हैं ऐसा यहाँ चेतन अचेतन को अलग करने में विवक्षा होने से आत्मा अनात्मा विलक्षण्यार्थम आत्मा का अनात्मा का विलक्षणता दोनों की विलक्षणता दिखाना इष्ट है इदम अस्मत प्रत्ययोज वो इदम से इसमत को ले रहे अस्मत से अहम को ले रहे दोनों को अलग अलग करने का तात्पर्य इसमें है विरोध में ऐसा वक्तव्य है वक्तव्य तो यहां क्या क्या है युष्मत के जगह पे इधम कहना था भाषाकार को विवक्षा क्या है युष्मत अलग है असमत अलग है ये कहना विवक्षा है इसीलिए युष्मत शब्द का प्रयोग नहीं करते हुए इदम शब्द का प्रयोग करना था किंतु तो इधम शब्द नहीं करते हुए स्पष्टता के लिए युष्मत शब्द का प्रयोग किया अब ऐसा किया तो ये दो व्याकरण दोष आ गया युष्म का ये व्याकरण दोष इसलिए आया था कि वो युष्म शब्द का प्रयोग वहां करने थे इदम शब्द का प्रयोग करते तो कुछ नहीं होना था ऐसा कह सकते <laughs> इधम अस्मत प्रत्यय गोचर योग ये वाक्य बन सकता था अब ऐसा नहीं बनाया तो उसका भी कुछ कारण होगा भाषिकार के मन में क्या बैठा था तो तब तो कहते हैं युष्म ग्रहणम अत्यंत भेद उपलक्षणार्थम hmm. युषमत शब्द का ग्रहण से अत्यंत भेद ध्वनि होता है युष्मत कहने पर वो बाहर ही है ऐसा मालूम होता है अब क्यों ऐसा कहा जहां इदम लगाते हैं वो इदम को भी कभी कभी आप अपना मान लेते हैं अपने अपने साथ उसको जोड़ते हैं वो ईदम को भी जोड़ देते हैं इसीलिए आगे दिखाएंगे शरीर आदि में इदम भी होता है और अस्मद भी होता है तो वो स्पष्टता नहीं है तो युष्मत कहने पर स्पष्ट होता है जो तू है वो बाहरी होता है अब हमेशा शरीर को तू करके नहीं बोलता है मन को भी तू करके नहीं बोलता है तो तू मतलब बाहर ही ऐसा स्पष्ट ज्ञान है इसके कारण भाष्यकार ने युष्म शब्द का प्रयोग किया ये कहना चाहते दो टिप्पणी है प्रावधान विस्क्रमेण अन्वय युष्म पदे न अचे अस्मत यहां जो युष्म अस्मत पदयो हो चेदन अचेतनाथत्व इसमें युष्म से पहले अचेदन को लेना क्योंकि यहां समास में चेदन को पहले रखा है क्योंकि अल्पाक्षर होने से उसको पहले रखा रखा है तो किंतु लेना क्या चाहिए युष्म से अचेतन और अस्मत से चेदन ये लेना चाहिए कहा छह नंबर की पढ़ी उपलक्षणार्थम मैने प्रदर्शनार्थम ये दिखाने के लिए है वो अत्यंत भेद दिखाना चाहते हैं ये कहा अब और प्रयोग देखिए नहीं त्वम कारवद इत अहंकार प्रतियोगित्व त्वम कार के समान इलमकार के साथ अहंकार का प्रतियोगित्व तो कभी नहीं होता जैसा तुम करके अलग बोलता है वैसा अहंकार हम आहं को कभी तुम करके नहीं बोलता शरीर को भी कभी तुम करके नहीं बोलता और इदम का अहंकार का कभी कभी मिलावट हो जाता है तो ईदम इदं, का अर्थ आरत्य अहंकार प्रतियोगी तोमकार कभी अहंकार का प्रतियोगी बनता है इसका मतलब इदम कार अहंकार जैसा मिल जाता है एक साथ कभी हो जाता है किंतु युष्मत कहने पर नहीं हो पाता वो बाहर ही रहता कभी भी हमारे शरीर में तू के भाव नहीं होता ऐसे वायम, इमे वयम इमे वयम इत्यादि प्रयोग आदि ये प्रयोग देखा गया है हम लोग ये कहने के लिए ये हम ऐसा कहते हैं इदम शब्द का प्रयोग किया वहां इमे वयम हम ये ये हम मतलब हम लोग ये है कहना चाहते हैं हम लोग ये है जो प्रयोग होता है तो हम लोग ये करके प्रयोग हो रहा है उसमें क्या हुआ कि क्या प्रत्यय विषय में इदम को जोड़ के प्रयोग हुआ किंतु तो तुमको जोड़ करके प्रयोग नहीं होता नच यूम यूयम वयम वयम एव यूय औपचारिकत्म अच्छा ऐसा भी कभी कभी औपचारिक रूप से प्रयोग होता है यूम वयम यूयम वूयम हम तुम हो तुम हम हो ऐसा ऐसा प्रयोग होता है लेकिन ऐसा होता नहीं यूम यूम यू यू यू वयम व्ययम वयम ऐसा ही प्रयोग होता है किंतु तो कभी ऐसा मिला करके प्रयोग होता है औपचारिकता के लिए देखो भाई आप हम है हम आप है आप और हमें क्या भेद है धन्य उजते हैं कभी कभी तो इसलिए औपचारिक रूप से होता है होता ऐसा नहीं अंदर से भी वो जानता है कि मेरे चीज मेरे पास उसके पीछे उसके पास किंतु कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए वो तालमेल कर लेते हैं तो यह औपचारिक होता है तथा तरह तथा तो अभिमानवत प्रकृति तथा वो वहां जैसा औपचारिक रूप से एक अभिमान होता है वहां उस प्रकार का अभिमान यहाँ नहीं होता इसलिए उस प्रकार यहाँ नहीं कर सकते है ये टीकाकार ने कहा अब यहाँ जो युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर में व्याकरण सूत्रों में भी बहुत जगह युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर ऐसा प्रयोग किया है युष्म का अर्थ लेकर के युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर सूत्र में ही प्रयोग किया तो इसलिए भाष्यकार उसी नमूने से यहाँ समाप्त बनाते जैसे युष्म अस्मद प्रत्यय गोचर यो हो ये जैसा यहाँ है वैसा व्याकरण सूत्र में कई जगह आया है युष्मे वहां भी युष्म अस्मद और अनादेशमद लगा के किया इसका मतलब ये तत्व और मत का आदेश करना अथवा पर को शेष रखना ये कोई नियम ऐसा नहीं है अबाधित नियम नहीं नित्य नियम नहीं है वो बदल सकता है और कहा भी हो सकता है इसके लिए सूत्रकारी कह रहे हैं कि युष्मद अस्मद और अनादेश सूत्र में आया इसी प्रकार युष्म अस्मद्याम ये सूत्र में भी युष्म अस्मद्याम प्रयोग किया वहां अस्मद्याम भी नहीं किया और तद्मद भी आदेश नहीं किया इत्यादि सूत्र के जैसा हुआ है वैसा यहां समझना चाहिए ये कहा, और दूसरी एक बात इसमें और है कि ये युष्मद अस्मत प्रत्यय हो में युष्मद अस्मत प्रत्यय ऐसा कह रहा है युष्मद अस्मदी और तयह प्रत्यय तयो प्रत्यय माने युष्मद अस्मद ही प्रत्यय है क्या ऐसा नहीं है यहां एक जन्य पद विवक्षित है जोड़ना पड़ेगा कि युष्मद अस्मद जन्य प्रत्यय ऐसा जोड़ना पड़ेगा। युष्मद अस्मदी युष्मी तयो जन्यौ प्रत्यय उनमें से जन्य जो प्रत्यय है उसके संबंध से ये जन्य है तो उसमें से ही जन्य है युष्म से जन्य है और जन्य पद को लोभ किया गया शाक पार्थिवादी गण में मान करके शाग पार्थिवादी मध्यम पद लोग होता है शाघ प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव एक समास होता है तो जैसा प्रिय शब्द का लोग वहां हुआ वैसा यहां जन्य पद का लोग हुआ ऐसा मानना पड़ेगा युष्म शब्द से जन्य अस्मत शब्द से जन्य एक वृत्ति होती है वो वृत्ति के बारे में कहना चाहते हैं प्रत्यय युष्मतयोचर विषय अब ये कौन है ये प्रत्यय युष्मस्मयोचर तो कहते मुख्यमुख्योरादौ मुख्योपनस्मदस्थ मुख्यवाद प्रथम अस्मद्रहण प्रसक्मनो निकृष्य शुद्ध से सिद्धादोरध्यापवादनिया ग्रहण दोत युष्म नहीं अभी दोष पूरा नहीं हुआ और एक दोष यहाँ है अब दो दोष व्याकरण का दिखाया उसका दोनों का समाधान किया केवल प्रत्यय गोचर अब एक जन्य पद होना चाहिए था स्पष्टता के लिए उसका तो सागर पार्थिवादिव लोग करके जैसा अभी समझ सकते अब एक और दोष है क्या दोष है कि जब मुख्य और अमुख्य को दोनों को जब बोला जाता है साथ साथ में मुख्य और अमुख्य बोलना तो मुख्य आमुख्य बोलते समय मुख्य को पहले बोलना होता है आमुख्य को बाद में बोलना होता है जैसे आप और मैं ऐसा बोले तो वहां मैं और आप ऐसा नहीं बोलते जब आप हो गया मुख्य हो गया वो आदर से आपका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पहले बोलना पड़ता हमेशा सामने वाले का पहले नाम लेके ही अपने नाम अंत में लेना है कई लोग उल्टा करते हैं अपना नाम पहले लेते हैं और है। जैसे भंडारे की पंक्ति होती है और सबसे पहले जो मिलता है वहां जाके बैठ जाते हैं। होना क्या चाहिए था कि वहां मुख्य मुख्य के वृत्ति से देख जो मुख्य लोग जब बैठ जाएंगे तब अख्य लोगों को बैठना चाहिए था ये नहीं होता है दौड़ते हैं सबसे पहले जाके बैठ जाते हैं। क्यों क्योंकि हम अस्मद को इतने मुख्य मान के बैठता है कि हमारे से बढ़कर कोई मुख्य नहीं दिखता बोलने के लिए तो बोल देते है कि हमारे से बढ़कर ये सब है किन्तु दिखता ऐसा नहीं स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति हमारे लिए होती है बड़ा खतरा है इसीलिए गुरु के साथ रह के गुरु के के साथ विनय सीख करके अध्ययन करना व्यवहार में सीखना क्यों है क्योंकि ये जो भाव है इसको बदलने के लिए नहीं तो नहीं बदलेगा जो गुरु शिक्षण में नहीं रहा उनका व्यवहार देके मालूम पड़ता है जो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं उससे मालूम घमंड रहेगा उसको अपना ही सब बड़ा दिखाई पड़ेगा दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ेगा वो वहाँ दूसरी जगह सब गलतियां दिखाई पड़ेगी अपने ही सही दिखाई पड़ेगा गुरु शिक्षण में नहीं रहा तो आजकल तो ये बड़ा मुश्किल हो गुरु शिक्षण में कोई नहीं, नहीं, रहना नहीं चाहता है क्यों अपना अनुमान उसमें मजबूत हो गया रहना नहीं चाहता आजकल जो है ना ये पढ़ाई भी ऐसे हो गया रिकॉर्ड कर लेते हैं रिकॉर्ड करने के बाद सीढ़ी में सुनते हैं किसी ने हमको पूछा कि ये क्या फर्क पड़ता है आप पाठ वहां इतना कष्ट करके पाठ चला रहे हैं और सब लोगों को वहां रहना पड़ता है सुनना पड़ता है बाकी तो हम लोग सीडी में सुन लेते हैं फिर हम नोट बना देते हैं ये करते हो करते हैं, सब कुछ करके हम सीख लेते हैं क्या किसी है? से कोई संबंध नहीं सीडी सुनाओ कान में रखो वो हो गया ऐसा करते तो वो उसमें क्या है ये साइकोलॉजिकली डिफरेंस आता है आप वही महात्मा का सुन रहे हैं सीढ़ी में और वही महात्मा से सामने सुन रहे हैं दोनों में अंदर होता समझने में तो अंदर होता ही है किंतु भाव में अंदर होता है क्योंकि जब सीडी में सुनते वक्त आपको वो आदर भाव श्रद्धा भाव कुछ भी साथ में नहीं रहता और विनय से आचरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आप अपना कहीं भी लेट करके सोते हुए फिर खाते हुए चलते हुए रोड में फालतू चल रहे हैं काम में रह करके चल रहा है आजकल बहुत लोग ऐसे आदत हो गए वो इधर उधर देखता है सोचता है हम पूरा सुनते हैं उसी में मस्त है लेकिन बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा है उससे क्योंकि मन जिदो हो मतलब दो भाग में व्यक्त हो जाएगा मन की एकाग्रता चले जाएगी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता वो कार्य दिखाने के लिए बोल सकते सुनकर के आपको मजा आ गया तो अच्छा लगेगा वही है किंतु अध्ययन की दृष्टि से जो आचार्य के सामने बैठ के विनय भाव से जो अध्ययन करता है उसका फल कभी भी नहीं मिलेगा उसको क्योंकि ये भाव दिखाना नहीं चाहता सब तो आप शॉर्ट कट डूजे टाइम नहीं है आपके पास जो भी है ये नहीं होता और किसी ने ऐसे पूछा कि ये सीडी सुनने से पूरा हो जाता है कि कैसा हो जाता है क्या नहीं होता तो कोई महात्मा ने उत्तर दिया देखो भाई क्या आप सीडी सुन रहे हो सीडी में से सब कुछ समझ रहे हैं ना तो, तो महात्मा वहीं कहीं बैठ कर रहा है किंतु तो, ये प्रश्न क्यों महात्मा से कर रहे हैं कि सीढ़ी सुनने से ठीक होता है कि नहीं होता है कि सब कुछ प्राप्त हो रहे सीढ़ी से ही पूछो ना जब सीढ़ी आपको सारा सुना रहा है तो सीडी से पूछ लो कि सीडी सुनने से वाट्सएप में सुनने से सब कुछ होता है तो उसी को पूछ लो कि होता है कि नहीं होता है कि प्राप्त होता हो नहीं होता है अब वो महात्मा को जाके क्यों पूछ रहे इसका अंदर स्पष्ट है कि वो तो खाली निर्जीव है उसमें कुछ नहीं है वो कोई उत्तर नहीं दे सकता संशय नहीं ले सकता वो भाव को नहीं समझ सकता कोई शब्द को समझ करके सुनेगा अब आपको संशय आ गया तो जिंदा महात्मा को ही पूछना पड़ेगा इससे मतलब क्या है उससे पूरा नहीं होता है वो ही कह रहा है वो अपने आप को प्रश्न ही कह रहा है कि आप आके पूछ रहे हैं हमसे दूसरे को पूछ रहा है ये सब भाव है ये विनय भाव जो होते हैं ना इससे होता है ये मुख्य अमुख्य की बात हम कर रहे हैं मुख्य अमुख्य में मुख्य को पहले रखना है अमुख्य को बाद में रखना है अब यहाँ क्या है मुख्य उपनिबादार्थ अस्मद मुख्यत्व यहाँ अस्मदर्थ दर्था मुख्य है ये बाद में आप सिद्ध करेंगे जो अहम आत्मा है आत्मा ही मुख्य है आत्मा ही चिन्मात्र है आत्मा को मुख्य सिद्ध करना है तब क्या करना चाहिए था आपको समास में अस्मद युष्म हो, हो ऐसा बोलना चाहिए था युष्म अस्मद बोल के वो भी गलत हो गया ऐसा बोलते तो प्रथम अस्मद ग्रहण प्रसक्त हो प्रथम जो है अस्मद का ग्रहण करना चाहिए युष्म अर्थात अनात्मृष्य ऐसा प्रसक्ति है होना चाहिए था मरियाणा के हिसाब किंतु तो और विवक्षा है। क्या विवक्षा है युष्मदर्था अर्थात अनात्मनो निष्कृष्य अब देखो ये अस्मद का विषय स्पष्ट रूप से जाना नहीं गया जब जाना जाएगा तो वो मुख्य हो जाएगा अब जिसको अस्मद से जान रहे हैं वो इतना मुख्य नहीं है वो अस्मद प्रत्येक वो जो अहंगार है उसको इतना मुख्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ेगा युष्म से अस्मदर्थ को निष्कृष्य उससे निचोड़ के अलग करना पड़ेगा युश्मधा, युष्म में अस्मदर्ता भी मिल गया है एक हो गया है उससे युष्म अलग करके अस्मद अर्थ को अलग निकाल के निष्कृष्य अलग निकाल के शुद्ध से तो जब वो शुद्ध हो गया चिदात्मा हो गया तब उसमें अध्यारोपवाद न्याय से ग्रहण कराना चाहते अध्यारोप अववाद न्याय न दोदयितुम आदौ युष्म ग्रहणम् इसीलिए युष्म ग्रहण को पहले लिया अब भाष्यकार भी अभ्यास को त्यागना है तो अध्यास को ही पहले बोलते पहले विषय को उपस्थित करते हुए अभ्यास के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अध्यास को समझ के अध्यास का त्याग हो गया तो आत्मा स्वरूप ज्ञान हो ही जाएगा आत्मा का ज्ञान के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इन सब कारणों से युष्प अस्मत प्रत्यय गोजर को यह बनाया अभी केवल समास का अर्थ हुआ है हाँ। ये होता है अभी शास्त्र जो विस्तार से अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार होता है उसमें एक एक चीज को निकालेंगे फिर उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये बोलते का कार्य इसका मदद करते हैं आगे फिर प्रत्यय शब्द अभी है गोचर शब्द ये है इसका सब अर्थ करेंगे क्यों ऐसा प्रत्यय है गोचर है क्यों है यह सब बताएंगे अब ये समाज सही है कि गलत है इससे सही अर्थ निकलता है कैसा निकलता है इस पर विचार किया इन सब कारणों से तो तीनों दोष जो आया था व्याकरण की दृष्टि से तीनों दोष का निवारण कर लिया क्योंकि यहां विवक्षा को देखना चाहिए कि क्या विवक्षा है उस हिसाब से समाज करना तो विवक्षातः समाता भवंती ऐसा होता है समास जो है विवक्षा से होता है तो क्या तात्पर्य आप रख रह रहे हैं उस विवक्षा से होता है कभी कभी एक समास का अनेक अर्थ भी निकाल सकता है है ना जैसे तत्त्वमसी वाक्य का अनेक अर्थ निकालते हैं, तत्त्वमसी को समाज मान के दो लोग क्या क्या अर्थ निकालतेमसी तस्म तमसी तस्मात त्वसी तस्मिन तमसी यह सब अर्थ निकालते वो समान अधिकरण मान नहीं मानते तत्व तुम चाहे ऐसा नहीं मानते हो वो मानते हैं कि ये संबंध से हुआ उस भगवान के लिए तुम हो इसलिए तत्त्वमसी हो और उस भगवान से तुम निकले हो इसलिए तत्त्वमसी हो और वो भगवान में तुम जिंदा हो इसलिए तत्त्वमसी हो भगवान का तुम हो इसलिए तत्त्वमसी हो ऐसा अर्थ करते तो कर सकता है अब समाज में एक एक जो है विभक्ति के हिसाब से तत्पुरुष समाज में सभी विभक्ति में समाज है उसका अर्थ कर सकता है ऐसा होता है तो वहां विवक्षा के अनुसार समाज में अर्थ निकलते हैं तो कुछ नियम है और नियम के अनुसार वो निकलता है